नौवा भाग उस दिन से विजया के मन में ये आशा हर समय तृष्णा की तरह जागती रही कि वो अपरिचित व्यक्ति अपने मित्र को लेकर अनुरोध करने अवश्य आएंगे उन दोनों में जो भी बातें हुई थीं उसके हृदय पर अंकित हो गई थीं उनका एक एक शब्द तक वो नहीं भूली थी उन सब को उसने मन ही मन मनन करके देखा था कि वास्तव में उसने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जिससे ये विश्वास हो सके कि मुझसे आशा करने को उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि उसे अपनी ओर से कहे गए ये शब्द अच्छी तरह याद आ रहे थे कि नरेंद्र मेरे पिता के मित्र के लड़के हैं और ये भी पूछा था कि मियाद मिल जाने पर कर्ज चुकाने की सामर्थ्य उनमें है या नहीं तब फिर जिसका सर्वस्व छीना जा रहा है क्या उसे प्रयत्न नहीं करना चाहिए जहाँ कोई भरोसा ही नहीं रहता वहां भी तो आत्मीय और मित्र एक बार प्रयत्न करके देखने को कहते हैं तब क्या उनका ये मित्र एकदम जग से न्यारा है नदी किनारे उससे फिर कभी भेंट नहीं हुई वो सुबह से शाम तक रोज़ाना यही आशा करती कि एक बार वो जरूर आएंगे लेकिन दिन बीत चले ना वो आए और ना उनके अद्भुत डॉक्टर आए वृद्ध रासपिहारी ने भेंट होने पर इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि इस बीच बेटे से उनकी कोई बात नहीं हुई थी लेकिन इशारे से वह यही भाव प्रकट करने लगे कि संकल्प एक प्रकार से निश्चित हो गया इसलिए अब उसके संबंध में और कुछ सोचा नहीं जा सकता संकोच के कारण विजया भी कुछ न कह सकी अगहन बीत गया पूस के ठीक पहले दिन पिता पुत्र ने एक साथ दर्शन दिए राज रासबिहारी ने कहा बेटी अब तो अधिक दिन नहीं हैं इन थोड़े से दिनों में सारी तैयारियां करनी होंगी विजया ने आश्चर्य से कहा उनके स्वयं अपनी इच्छा से चले गए बिना तो कुछ हो नहीं सकता रासपिहारी मुंह बनाकर थोड़ा सा हंसे पिता ने कहा किसकी बात कहती हो बेटी जगदीश के लड़के की उसने तो कल मकान छोड़ दिया है इस समाचार से वास्तव में विजया के हृदय को गहरी चोट पहुंची। वह उसी पल विलास की ओर से मुड़कर इस तरह खड़ी हो गई जिससे वह उसका मुंह न देख सके किसी प्रकार उस चोट को संभाल धीरे से रासपिहारी से पूछा उनके सामान का क्या हुआ क्या अपने साथ ले गए पीछे खड़े विलास ने व्यंग भरे स्वर में कहा सामान में तीन टांगों की बस एक खटिया थी उसी पर शायद वो सोता था मैंने उसे खींचकर बाहर पेड़ के नीचे डाल दिया उसका मन हो तो ले जा सकता है हमें कोई आपत्ति नहीं है विजया चुप रही लेकिन उसके चेहरे पर मचलती पीड़ा देखकर रासपिहारी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा विलास ये तुमने ठीक नहीं किया मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी हो भगवान उसे कितना भी दंड दे हमें उसके दुख में दुखी होना चाहिए सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए तुम्हें मन ही मन दुख नहीं है लेकिन उसे प्रकट करना भी तो तुम्हारा कर्त्तव्य है जगदीश के लड़के से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या उससे एक बार मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं कहा देखता अगर कुछ पिता की बात पूरी ना हो पाई थी कि पुत्र उनके संकेत की जरा सी भी परवाह किए बिना घृणा भरे स्वर में बोल उठा जैसे उससे मिलकर निमंत्रण देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई काम नहीं था बापू तुम क्या कहते हो इसका कोई ठिकाना ही नहीं फिर वो तो मेरे पहुंचने से पहले ही अपने ट्रंक संदूक यंत्र आदि लेकर जा चुका था विलायत का डॉक्टर निकम्मा लंपट कहीं का कहकर वो और भी न जाने क्या, क्या क्या कहने जा रहा था कि रास बिहारी ने विजय के मुंह की ओर आड़ से देखकर गुस्से में कहा नहीं विलास तुम्हारी इस तरह की बातें मैं क्षमा नहीं कर सकता अपने व्यवहार के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए पश्चाताप करना चाहिए लेकिन विलास ने जरा सा भी शर्मिंदा हुए बिना उत्तर दिया किस लिए बताइये मुझे दूसरे के दुख से दुखी होने दूसरे का कष्ट मिटाने की काफी शिक्षा मिली है लेकिन जो दम भी घर पर आकर अपमान कर जाए उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता मैं पाखंडी नहीं हूँ विलास की इस बात पर दोनों आश्चर्य में पड़ गए रासपिहारी ने पूछा आखिर घर पर आकर तुम्हारा कौन अपमान कर गया तुम किसकी बात कर रहे हो विलास ने बनावटी गंभीरता से कहा जगदीश बाबू के सपूत नरेंद्र की ही बात कर रहा हूं बापू वो एक दिन इसी कमरे में आकर मेरा अपमान कर गया है उस समय मैं उसे पहचानता नहीं था फिर विजया की ओर इशारा करके बोला उसने तो तुम्हारा भी अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी थी मालूम है विजया ने चकित होकर मुँह फिरा देखा विलास बोला पूर्ण बाबू का भांजा बनकर जो तुम्हारा अपमान कर गया था जानती हो वो कौन था उस समय तो उसे बड़ा सहारा दिया था वही नरेंद्र है अगर उस समय अपना असली परिचय देने का साहस करता तो मैं जानता कि ये मर्द है बेशरम पाखंडी कहीं का दोनों ने आश्चर्य से देखा विजया का मुंह पल भर में दुख से सूख मलिन हो गया है